पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्रसात आगम प्रमाण एवं आगम प्रमा वेद सत्यशास्त्र तथा आप्तपुरुष जो भ्रम विप्रलिप्सा आदि दोषों से रहित यथार्थ वक्ता हो उनके वचनों को आगम प्रमाण कहते हैं वेदों एवं सत शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर तथा आप्तपुरुषों के वचनों को सुनकर श्रोता के चित्त में जो परिणाम होता है उसे आगम अथवा शब्द प्रमाण वृत्ति कहते हैं उस वृत्ति द्वारा जो चिदात्मा शक्ति का प्रतिबिंब रूप पौरसे ज्ञान पौरसे बोध होता है वह फल प्रमा शब्द प्रमा कहलाता है विशेष वक्तव्य सूत्र सात इस सूत्र की व्याख्या में विज्ञान भिक्षु अपने योग वार्षिक में प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में लिखते हैं प्रमाता चेतन शुद्ध प्रमाणम वृत्तिरव प्रमार्था कार नाम चेतने प्रतिबिंबन प्रतिबिंबित विषय मेय उच्य वृत्य साक्षी भाषा श्युकणसपे क्षणा साक्षा दर्शनूपंचक्षित्व सांख्यसूत्रितेण दृष्टम साक्षिवरे जगु चेतन को प्रमाता वृत्ति को प्रमाण और चेतन में अर्थाकार वृत्तियों का प्रतिबिंब प्रमा कहा जाता है प्रतिबिंबित वृत्तियों के विषय को मेय अर्थात प्रमेय कहते हैं कारण अर्थात इंद्रियों की अपेक्षा से रहित वृत्तियाँ साक्षी भाष्य होती है सांख्य सूत्र में साक्षात दर्शन रूप को साक्षी कहा गया है किंतु कोई अधिकारी दृष्टा को ही साक्षी रूप मानते हैं समीक्षा शुद्ध चेतन को प्रमाता मानना अयुक्त और श्रुति विरुद्ध है क्योंकि शुद्ध नाम सर्व धर्म रहित का है और प्रमाता नाम परमारू धर्म विशिष्ट का है इसलिए चित्त में प्रतिबिंबित चेतन जीवात्मा ही प्रमा का आधार होने से प्रमाता है प्रमारू बोध शुद्ध चेतन का मुख्य धर्म नहीं है यथा ज्ञानम नैवात्मनो धर्मो न गुणों वा कथंच ज्ञानस्वरूप आत्मा नित्य सर्वगत शिवः। ज्ञान आत्मा शुद्ध चेतन का धर्म या गुण नहीं है किंतु यह नित्य सर्वव्यापक शिव आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है असंगो हम पुरुषः। है यह सबका आत्मभूत पुरुष असंग है साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। चेतन पुरुष निर्गुण होने से केवल साक्षी ही है एवं सांख्य प्रवचन भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने भी ऐसा ही लिखा है पुरुषस्तु प्रमा न प्रमाता सांख्यसूत्र सत्तासी पुरुष प्रमा का साक्षी ही है प्रमाता नहीं तथा कल्पित दर्शन कर्तृत्व वस्तुतस्तु बुद्धे है साक्षेव पुरुष पुरुष में दर्शन कर्तित्व तो कल्पित है और साक्षित्व तो वास्तविक है इसलिए इसकी व्यवस्था निम्न रूप से समझनी चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में प्रमाण प्रमेय प्रमा प्रमाता और साक्षी भेद से पाँच पदार्थ माने जाते हैं पहला जिस प्रकार तालाब आदि का जल प्रणाली द्वारा क्षेत्र में जाकर क्षेत्राकार हो जाता है उसी प्रकार चित्त का नेत्रादि इंद्रियों द्वारा बाह्य विषय घटादि से संबद्ध होकर उस घट आदि आकार रूप परिणाम को प्राप्त होने पर जो अयम घट यह घट है इस घटादी आकार वाली चित्तवृत्ति होती है वह बौद्ध प्रमा कही जाती है इस प्रमा का विषय संबंध नेत्रादि इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है इसलिए इसको प्रमाण कहते हैं दूसरा उपर्युक्त घटादी आकार वाली चित्तवृत्ति का विषय घटादी प्रमेय कहलाता है तीसरा पुरुषनिष्ठ बोधफल होने से किसी का करण नहीं है इसलिए वह केवल प्रमा कहलाता है चौथा बुद्धि प्रतिबिंबित चेतन जो इस प्रमा का आश्रय है वह प्रमाता कहा जाता है पांचवा, और बुद्धिवृत्ति उपहित हो जो शुद्ध चेतन है वही साक्षी है